संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व कौरवों की चढ़ाई उत्तर का बृहमला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देख कर डर से भागना वैशम जी कहते हैं राजन जब मत्स्य विराट गौवों को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेन की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया भीष्मोण कर्ण कृप अश्वस्थामा शकुनी दुशासन विमिंशति विकर्ण चित्रसेन दुर्मुख दुसल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे ये सब कौरव वीर विराट की आठ हजार गाँवों को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोक कर ले चले उन्हें रोकने पर जब मार पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया वहां उसे विराट का पुत्र उत्तर मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा राजकुमार आपकी साठ हजार गांवों को कौरव लिए जा रहे हैं आप राज्य के बड़े हित हैं इस समय अपने अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहां का प्रबंध सौंप गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते हैं कि मेरा यह कुल दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा सुरवीर है अतः इस समय आप तुरंत ही गौवों को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए राजकुमार अंतपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था जब उससे ग्वालियर ने ये बातें कही तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा भाई आज मैं जिस ओर गाँव में गई है उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफ़ी मजबूत है किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो इस समय मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई कुशल सारथी तलाश करो फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार में दुर्योधन भीष्म कर्ण कृपाचार्य द्रोण और अस्वस्था इन सभी महान धनुधरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गांवों को लौटा लाऊंगा जिस समय वे युद्ध में, में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात प्रथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से न रहा गया वह स्त्रियों में से उठ उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी यह जो हाथी के समान विशालकाय और दशनी युवक बेहंडला नाम से विख्यात है पहले अर्जुन का सारथी ही था यदि यह आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौवें लौटा लाएंगे सैरंधी के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा बहन तू तो शीघ्र ही जाकर बेहंडला को लिवाला भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची बेहंडला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा कहो राजकन्या कैसे आना हुआ तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा बेहन कौरों लोग हमारे राष्ट्र की गौं को लिए जा रहे हैं उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग को दूर लेकर जाएं। उससे पहले ही रथ उनके पास पहुँचा दो कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए ब्रहणला को दूर ही से आते देखकर राजकुमार ने कहा ब्रहणले जिस समय मैं गौं को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं, उस समय में तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमका चमचमाता हुआ बढ़िया कमर धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की भजा लगाकर ब्रहणला को सारथी बनाया फिर उत्तम उत्तम कूच किया इस समय की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा ब्रहणले तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्मोण आदि कौरों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य ही उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगे अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने सारथी से बोला तुम जिधर कौरव लोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो यहाँ जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं उन सबको जीत और उनसे गौवे लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा तब पांडु नंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी अर्जुन के हाँकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों थोड़े ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरों की सेना दिखाई दी वह वा विशाल वाहिनी हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई थी कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य भीष्म और अश्वस्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं यह तो बड़ी ही विकट है देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते मैं तो अभी बालक ही हूँ शस्त्रास्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के सारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा इसलिए बृहंडले तुम लौट चलो बृहंडला ने कहा राजकुमार तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना घर लौट जाओगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे मुझसे भी सैरंथी ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था इसलिए अब बिना गवें लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है उत्तर बोला बिहंडले कौरों लोग मत्स्य राज्य की बहुत सी गवें लिए जाते हैं तो ले जाए और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहें किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाढ़ फेंक कर भागा यह देखकर बिहंडला कहा सूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना छत्रियों का धर्म नहीं है छत्री के लिए तो युद्ध के में मरना ही अच्छा है डरकर कर दिखाना अच्छा नहीं है ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से सौ ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला कल्याणी बिहन डरे सुनो तुम अच्छी ही रथ लौट जल्दी ही लौट रथ लौटा ले चलो देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुन विनय करता रहा किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे राजकुमार यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो तुम घोड़ों की राह संभालो मैं युद्ध करता हूँ तुम इस रथियों की सेना में चले चलो डरना मत मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम डरते क्यों हो आखिर हो तो छत्री के ही बालक फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा देखो मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौवें छुड़ाकर लाऊंगा तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया